विशा वो दर्शन की बयासीवी कक्षा योग दर्शन के द्वितीय पाठ साधन पाठ का चालीसवां सूत्र हमने पीछे अंत में देखा था यम नियम के पालन से उनकी स्थिरता से स्थिर प्रतिष्ठा से क्या फल होता है उसको क्रमशः बता रहे थे यमों के बाद में नियमों में शौच से क्या लाभ होता है वो 40वें सूत्र में बताया था इससे आगे संतोष संतोष से भी पहले शौच के दो भाग करके इन्होंने दो सूत्र बना दिए कल जो हमने किया था 40वां सूत्र वो शौच की बाह्य शुद्धि से होने वाले लाभ बताए थे अब आंतरिक शुद्धि उससे जो लाभ होते हैं वो 41वें सूत्र में बताए हैं इसकी भूमिका में कहा किंच और क्या होता है यानी शौच की स्थिरता से और क्या होता है तो 41वें सूत्र में कहा सत्व शुद्धि सौ एकाग्र इंद्रिय जय दर्शन आत्मदर्शन योग्यवाणी तो चत्व की शुद्धि सत्व की शुद्धि सत्व का मतलब है मन चित्त तो जब हम शुद्धि करते हैं सफाई करते हैं बाहर की सफाई भी उससे भी मन शुद्ध होता है उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है शुद्धि दो ढंग से अलग अलग देखेंगे एक बाह्य शुद्धि और एक आंतरिक शुद्धि आंतरिक शुद्धि चित्तमला नाम आक्षालनम चित्त के मन के मलों को साफ करना गंदगी को साफ करना वो अपनी जगह है लेकिन बाह्य शुद्धि भी कोई सी भी शुद्धि हो बाह्य शुद्धि के लिए भी लगाएंगे बाह्य शुद्धि से भी यानी स्नान आदि से भी मन की शुद्धि होती है मन पे भी उसका प्रभाव आता है तो सत्व की शुद्धि होगी मन की शुद्धि होगी उससे क्या होगा एक क्रम एक बताया यहां बताया इन्होंने सत्व की शुद्धि से सौमनस्य होगा सुमनस्ता होगी सुमन शब्द पुष्प के लिए भी आता है वैसे तो सुमन मतलब तो अच्छा मन और उसके भाव को कहेंगे सौमनस्य सुमन पुष्प को भी बोलते हैं जैसे कि वो अच्छे मन वाला है या उसको देखने से हमारे मन में प्रसन्नता का भाव आता है इत्यादि जैसे पीछे दुख दौर मनस्य अंग में जयत इत्यादि जो वहां पर चित्त के विक्षेप के साथ साथ आने वाले बताए थे चित्त के मल और फिर नव अंतराय और उसके साथ साथ आने वाले तो जैसे दौर मनस्य था चित्त की कक्षुब्ध होना सौ मनुष्य चित्त का शांत होना अच्छा लगना वहां पर एक सुख की प्रतीति होती है तो सौ मनुष्य सुमनता पुष्प की तरह से अच्छा और सौमनस्य होने पे एकाग्र एकाग्रता होती है मन एक विषय पर टिकेगा और उसके बाद में इंद्रिय जय इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी संयम सधेगा और फिर आत्मदर्शन योग्यत्व तो आनी चाहिए आत्मा के दर्शन की योग्यता आत्म साक्षात्कार की योग्यता पात्रता वहां पर आ जाती है तो ये चीजें जो बताई गई हैं ये क्रमशः है बहुत सारे लाभ बता दिए इनको अलग अलग भी देख सकते हैं कि सत्व की शुद्धि होती है सौमनस्य होता है एकाग्र होती है, एकाग्रता होती है और आत्मदर्शन योग्यत्व तो होता है इंद्रिय जय होता है आत्मदर्शन की योग्यता होती है अलग अलग भी देख सकते हैं लेकिन इसको हमें क्रम से ही देखना है जैसा कि भाष्यकार भी कहते हैं देखिए भाष्य भवंती इति वाक्य शेष आत्मदर्शन योग्यत्वानि भवंती ये, कई चीजें की नहीं गिनाई इसलिए बहुवचन में कहा भवंती ये होती हैं, कैसे होती हैं? तो है शुचि से सत्व शुद्धि सत्व की मन की शुद्धि होती है बाहर की जो हम शुद्धि करते हैं जिसमें स्नान आ गया मुख प्रक्षालन आदि आ गए वस्त्र की शुद्धि आ गई स्थान की शुद्धि आ गई इससे मन में प्रसन्नता आती है और गंदगी होती है तो अप्रसन्नता आती है तो चित्त की इससे मन की भी शुद्धि होती है और स्नान को सत्व गुण की वृद्धि करने वाला भी कहा गया आयुर्वेद में स्नान से सत्व गुण की शुद्धि होती है वैसे भी हम देखते हैं कि भाई स्नान करने के बाद में अनुभव में आती है कुछ अपेक्षा से एकाग्रता लगती है कुछ शीतलता होती है जल की जल में भी सात्विकता होती है जल पवित्र होता है उस सब का प्रभाव फिर मलिनता हटती है थोड़ा थकान भी मिटती है शरीर की स्नान से और अशुद्धि दुर्गंध ये सब आती है हल्कापन लगता है हमें ये हल्का पन भी सत्ुगुण की प्रधानता सत्गुण से होता है शरीर में हल्कापन लगेगा इत्यादि जो है इसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है तो मन भी जैसे शुद्ध होता है जल के प्रयोग से और इन सब का प्रभाव मन पे पड़ता है मैं सि दयानंद ने भी सत्याग प्रकाश के अंदर इस बात को लिखा है सत्याप्रकाश समुलास दस तो अनेक चीजों को उन्होंने लिखा वहां कि नित्य स्नान वस्त्र अन्नपान स्थान सब शुद्ध रखे ये शुद्धि की ही बात है सब चीजें आ गई स्नान की हो गई यानी अपने शरीर की वस्त्र अन्नपान और स्थान शुद्ध रखे क्योंकि इनके शुद्ध होने में चित्त की शुद्धि और आरोग्यता होती है आगे वाक्य है यानी ये शुद्ध होते हैं तो इनसे इस चित्त की शुद्धि और आरोग्यता दोनों चीजें आ रही है आरोग्यता मतलब स्वस्थता आरोग्यता निरोगता रोग रहित स्थिति उसमें अशुद्धि रोग को बढ़ाने में कारण बनती है निमित्त बन जाती है तो आरोग्यता और चित्त की शुद्धि ये दोनों वहां पर होते हैं तो शुचे है सत्व शुद्धि जब शुद्धि करते हैं तो सत्व की मन की भी शुद्धि होती है मन की एक शुद्धि हमारे दोषों को मानसिक दोषों को हटाना वो एक अलग है ही उसका लाभ मिलेगा ही लेकिन जो हमने बाह्य शुद्धि की है उससे भी सत्व शुद्धि होगी कुछ लेकिन मात्र इतने से ही नहीं होती है दोनों ही चीजें आवश्यक है तो बाह्य शुद्धि की इससे सत्व शुद्धि होगी और सीधे सीधे भी सत्व को हमने शुद्ध किया चित्त के मलों की सफाई की तो सत्व शुद्धि तथा सोमनस्यम इसके बाद में सुमनस्ता आती है एक प्रसन्नता का भाव आता है आंतरिक प्रसन्नता का भाव आता है खिन्नता समाप्त होती है इसका मतलब है जब दौर मनस्य रहता है तब एकाग्रता नहीं रह पाती मन में खिन्नता रहेगी खिन्नता रहेगी तो कभी इधर मन कभी उधर मन कहीं टिकेगा भी नहीं वो एकाग्रता कहां से आएगी वो अपने क्षुब्धता के कारण से परेशान है बेचैन है तो जैसे बेचैन व्यक्ति कभी इधर हिलेगा कभी उधर हिलेगा जैसे किसी को शरीर में बेचैनी हो पीड़ा हो रही है असहजता है तो वो शांति से बैठ नहीं सकता है शांति से लेट भी नहीं सकता है इधर जाएगा उधर जाएगा सिर हिलाएगा परेशान होगा भाव भावभोंगिमा बदलेगी उसकी कराएगा टिक नहीं सकता है वो इधर उधर होगा तो इसी तरह से मानसिक क्षोभ की स्थिति में भी हम चंचल हो जाते हैं हम स्थिर नहीं बैठ सकते धन उपासना में बैठते समय बहुतों को परेशानी होती है वो बैठा ही नहीं जाता है उनसे क्योंकि अंदर की क्षोभ अंदर का क्षोभ इतना है चंचलता है कि वह बैठने नहीं देगी बेचैन कर देगी वो हिल्डिल्ड उन्होंने रुका नहीं जाता है उनसे तो अंदर की शुद्धि होने से एकाग्रता मन की एकाग्रता ये शरीर का तो मैं स्थूल उदाहरण दे रहा हूं ये मन के ऊपर भी निर्भर है मन पर भी वैसा ही लागू करे होगा तो चित्त की शुद्धि होने पर एकाग्रता साथ में आएगी सत्व की शुद्धि होगी तो से आएगा प्रसन्नता होगी और प्रसन्नता होगी तो एकाग्रता होगी और इन सब के अपने अपने संबंध है कि मल हटेगा तो प्रसन्नता आएगी मल है तो दुख रहेगा क्षोभ रहेगा और जब प्रसन्नता होती है तो हम एकाग्र अधिक होते हैं संतोष का भाव रहता है और प्रसन्नता नहीं होती है तो फिर उपाय ढूंढता है अप्रसन्नता को कैसे हटाऊं दुख को कैसे हटाऊ बाधा को कैसे हटाऊ उसी के बारे में सोचता रहेगा तो एकाग्रता नहीं बनती है उसकी एकाग्रता का प्रयास करेगा फिर कुछ ना कुछ उठ जाएगा विषय तो दुख को हटाना चाहता है व्यक्ति दुख को कभी नहीं चाहता है आत्मा इसलिए बार बार वो वृत्तियां आती रहेंगी उपाय ढूंढेगा कष्ट को कष्ट के कारण को विचारेगा वही वही आते रहेंगे बार, बार बार बार बार दिमाग में चलता रहेगा एकाग्रता नहीं होगी तो सत्व शुद्धि सौमनस एकाग्र और एकाग्रता होने पर तथा एकाग्रम और तथा इंद्रिय जय एकाग्रता होने के बाद में इंद्रियों पर विजय की प्राप्ति होगी नहीं तो इंद्रिय विजय भी नहीं हो सकता है दो तरह से इंद्रिय विजय होता है एक इंद्रियों को बाहर से रोका जाता है आलंबन से बच करके विशेष प्रयत्न करके अंदर भले ही विषय चल रहा हो बाहर से रोका जाता है मोटे तौर पर उसको भी इंद्रिय जय कहते हैं लेकिन ये वास्तविक इंद्रिय जय नहीं है आगे योग के अंगों में प्रत्याहार का विषय आएगा तब ये भी बातें आएंगी वहां पर तो इंद्रिय जय या तो प्रत्याहार तो मन जब एकाग्र हो जाता है तो इंद्रियां स्वतः ही अंतर्मुखी हो जाएंगी इंद्रियां बाहर जाएंगी ही नहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं वो तो एकाग्रता के बाद में इंद्रिय जय होता है यदि मन एकाग्र नहीं है तो बाहर से कोई कितना भी करता रहे पूर्ण इंद्रिय जय की प्राप्ति नहीं हो सकती उसको इन्होंने कहा तथा एकाग्र उसके बाद एकाग्रता होती और तथा इंद्रिय जय तब इंद्रिय की जय होती साधकों को यह अनुभव होता ही रहता है किसी दिन बहुत अच्छी एकाग्रता बनी हो ध्यान उपासना में स्वाध्याय के समय उठते चलते कभी भी बहुत अच्छी एकाग्रता है, है अब देखिए उस समय क्या हमारा विषयों की तरफ आकर्षण वैसा ही रहता है जैसा सामान्य अवस्था में रहता है क्या चीजें खाने की इच्छा करती है क्या देखने की इच्छा करती है कहा घूमने की इच्छा करती है किससे मिलने की इच्छा करती है कैसी होती है क्या प्रवृत्ति होती है इंद्रियों पर कैसा रह, रहता है संयम रहता है या असंयम रहता है बिना प्रयत्न के नियंत्रित रहती है नियंत्रित हो जाती है क्योंकि इंद्रियों को विषयों की तरफ ले जाने में पीछे मन कारण है संस्कार कारण है इच्छाएं कारण है कामनाएं कारण है तृष्णा कारण है हमारा ज्ञान कारण है और वहीं पर ही नियंत्रण आ गया तो इंद्रिय जय की स्थिति प्रतीत होगी तो एकाग्रता होने पर इंद्रिय जय होता है और तथा आत्मदर्शन योग्यतम और तब आत्मा के दर्शन की योग्यता आती है बिना इंद्रिय जाए के नहीं होगा कुछ प्रक्रियाओं के अंदर एकाग्रता के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं ऐसे करो तो एकाग्रता होगी ऐसे करो तो एकाग्रता होगी तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं प्रचलित हैं एक सीमा तक ठीक है लेकिन उसके पीछे का जो इंद्रिय जय है मन की शुद्धि है उस तरफ प्रयास अगर नहीं किया जा रहा है तो स्थूल रूप से एकाग्रता का प्रयास है तो फिर फिर फिर फिर इधर उधर होगा ही और वैसी एकाग्रता आएगी ही नहीं अगर गाड़ी चल रही हो बहुत सड़क वैसी हो बस में तो उसमें लिखेंगे तो टेढ़ा मेढा होगा ही वो उस तरह आई नहीं सकता है। मन को इतना चंचल बना रखा है वितर कितने हैं यमनियम के विपरीत आचरण हो रहा है तो ये तो हलचल होगी वहां पर रुक नहीं सकती है। ये वास्तविक उपाय ये बिल्कुल अंदर से उपाय है मूल उपाय है अब जब ये देख रखा है कि योग का मतलब तो योगश्चित वृत्ति निरोध एकाग्रता या निरुद्धावस्था तो उसी के लिए भिन्न भिन्न उपायों का प्रयास करते हैं ये उपाय लगने में कठिन प्रतीत होंगे जो सत्व की शुद्धि करना है सौमनस्य है एकाग्र है इसमें कठिनता लगेगी व्यक्ति को तो बाहर के उपायों से अपने को एकाग्र होने करने का प्रयास करता है और कुछ नहीं तो चलो यही कर लो दिनचर्या को ठीक कर लो और उपाय बनते भी हैं जब नहीं हो रहा है तो यही ठीक है तो निश्चित जगह पे अपने कार्यों को लगाया ये किया वो किया वो किया अपने को व्यस्त रखा ऐसे बहुत सारे उपाय फिर आते हैं ध्यान के समय बहुत सारे उपाय करेंगे अलग अलग तरह के ये उपाय उन लोगों के लिए हैं प्रारंभिक अभ्यास के लिए और जिनके अंत अंदर की स्थिति अभी ठीक नहीं है वो कर भी नहीं पा रहे हैं तो चलो इस माध्यम से थोड़े बहुत हो जाते हैं लेकिन ये उपाय अधिक दूर तक काम नहीं करते तो उपाय प्रारंभ में बड़े अच्छे लगेंगे कि हाँ ऐसा किया तो बहुत एकाग्रता बनी मेरी उस दिन तो बहुत एकाग्रता बनी उसको कुछ दिन करके देखें फिर एकाग्रता समाप्त वो तो नए नए की विषय की जैसे उत्सुकता होती है जैसे सांसारिक विषयों का सेवन करते हैं तो उसमें एकाग्रता लगती है विषय सेवन में नई वस्तु हो नई मिठाई हो नया व्यक्ति हो नया घर हो उससे संबंधी जो उत्सुकता नया नया स्थान हो वो एक उत्सुकता मन में प्रसन्नता उल्लास और उससे जो अच्छा लगना होता है बोले तो हाँ इससे अच्छा लगा मेरे को तो थोड़े दिन करेगा फिर दूसरी जगह जाएगा वहां कोई नई विधि बताई जाएगी हाँ इससे अच्छा लगा उससे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था पहले तो उससे भी अच्छा लगा था आपको शुरू में नहीं थोड़े दिन में वो भी वैसे फिर तीसरी पे जाएगा फिर चौथी पे जाएगा तरह तरह के उपाय कर कर के -कर करके -कर -कर, इस तरह से है जैसे पत्तों को पानी देना है पत्तों को पानी देना तो एकदम व्यर्थ ही माना जाता है यहां कुछ तो लाभ होगा अब यूं तो पत्तों पे भी पानी देंगे तो नीचे तो गिरेगा ना वो पत्तों से कुछ नहीं होगा लेकिन पत्तों पे पानी कोई देता रहे देता रहे देता रहे तो जड़ों में भी चला जाएगा ना यूं तो कुछ ना कुछ तो नीचे गिरेगा तो ये जो बाहर के उपाय हैं ये तो स्थूल उपाय हैं थोड़े दिन चलेंगे और बार बार स्थिति बिगड़ती रहेगी होता रहेगा मूल उपाय ये अंदर की शुद्धि कर लें वो तो सब अपने आप हो ही जाने वाले हैं बहुत आसानी से हो जाने वाले हैं एक एक इंद्रिय पर संयम करने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे ये करेंगे वो करेंगे मुश्किल होगा कब तक करते रहेंगे दशकों बीत जाएंगे जिंदगी बीत जाएगी अगर इस तरफ ध्यान है कि अंदर से भी शुद्ध कर रहे हैं और बाहर से भी रोक के रखें ये दोनों चल सकते हैं लेकिन अंदर की तरफ ध्यान नहीं हो और बाहर से इनको रोका जा रहा हो तो बस ये कह सकते हैं कि जी मैंने बहुत तपस्या की मैंने खूब प्रयत्न किया अपनी तरफ से ठीक है खूब तपस्या कर ली खूब प्रयत्न कर लिया परिणाम कितना आया वो कम आएगा वो इसी बात में संतोष करते हैं जी हमने बस किया खूब इसी बात का संतोष है हमने समय व्यर्थ नहीं गवाया अब ये तो काम चलाने वाली प्रसन्नता है मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया मैंने यही किया ऐसा किया पूरे जिंदगी पर लगा रहा व्रत पालन करता रहा यह सब चीजें चलती रहेंगी फिर और कुछ नहीं होता है तो व्यक्ति इसी में ही संतोष करेगा किया तो सही मैंने प्रयत्न किया प्रयत्न नहीं किया होता तो दुखी होता प्रयत्न तो किया तो ये आधा संतोष वैसा परिणाम तो नहीं आ रहा है ये तो ठीक है उतना नहीं आ रहा है आंशिक आया जितना किया है उतना तो एकाग्रता के लिए मन की प्रसन्नता होनी चाहिए और मन की प्रसन्नता के लिए सत्व की शुद्धि होनी चाहिए यह एकाग्रता सौमनस्य ये सौमनस्य एक सांसारिक विषयों की उत्तेजना प्रसन्नता होती है उससे अलग चीज है ये तो मलिन चित्त वाले भी जब विषय उनको मिलते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं उत्साहित होते हैं बहुत अच्छा लगता है वो कहते हैं कि बड़ा ये तो ऊर्जा आ रही है हमारे में ऊर्जा की प्रती है बोले एक्साइटमेंट हो रहे है। बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है एनर्जी फील होती है यूं बोलते हैं उत्साह होता है शक्ति आ रही है वो वहां से थोड़ी ना शक्ति आती है वो तो ठीक है विचार करते हैं उत्साहित तो होते हैं तो शरीर सक्रिय होता है लगता है मानसिक उत्साह अधिक होता है शारीरिक भी हो जाता है सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिजय आत्मदर्शन योग्य तो आत्मदर्शन योग्यत्व बुद्धि सत्व से किसका होता है आत्मदर्शन की योग्यता किसकी होती है बुद्धि सत्व की बुद्धि तत्व की यानी चित्त की अंतःकरण की आत्मा का साक्षात्कार उसी से होता है ये सारी योग्यता चित्त के स्तर पर हो रही है शौच शौच स्थर्यात अधिगम्यते, शौच की जब स्थिरता हो जाती है तो ये सब चीजें प्राप्त होती है एक विषय योग दर्शन के संदर्भ में आता है क्योंकि एकाग्रता की हम बहुत बात करते हैं योग दर्शन और साधना के अंदर तो योग के अंगों में कब से हम कहें कि एकाग्रता आ रही है एकाग्रता में होगा जब हम चित्त की भूमिया देखते हैं प्रारंभ में तो क्षिप्त मोड़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध तो निरुद्ध अवस्था तो हम असंप्रज्ञात में समाधि में मानते ही समाधि में ही होगी और समाधि में भी असंप्रज्ञात में होगी और एकाग्रता कहा होगी तो संप्रज्ञात में होगी यानी संप्रज्ञात और संप्रज्ञात दोनों समाधि ही है तो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था कहां पर हो रही है समाधि में हो रही है ठीक है वो ऊंचे स्तर की एकाग्रता है क्या उससे नीचे एकाग्रता नहीं होती है उसके नीचे ध्यान में उसके नीचे धारणा में उसके नीचे प्रत्याहार में एकाग्रता का प्रारंभ कहां से माने हम ठीक है एकाग्रता की उच्च स्थिति चरम वो संप्रज्ञात समाधि है संप्रज्ञात समाधि का भी अंतिम वाला भाग वो सबसे अधिक एकाग्रता नहीं तो संप्रज्ञात समाधि में एकाग्रता परिपूर्णता पे रहती है लेकिन उससे नीचे हम कहा से कहें कि ये एकाग्रता आ गई है तो ये जो सारा यहां पर प्राणायाम से ऐसा होता है प्राणायाम से अशुद्धि का कक्षय तथा क्षीयते प्रकाशावरणम और धारणा सूचे योग्यता मनसा मन की धारणा की योग्यता बनती है। लेकिन देखिए यहां जो दिया हुआ है एकाग्रता के बाद में इंद्रिय जय की बात कही गई है यानी इंद्रिय जय तब होगा जब पहले एकाग्रता होगी अंतः साक्ष्य शास्त्र का और इंद्रिय जय योगा की दृष्टि से कहां पर आएगा प्रत्याहार में अब धारणा ध्यान तो फिर चौथा आई गए उसके अंदर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि समाधि में तो कोई संदेह है ही नहीं ध्यान में भी कहते है नहीं एकाग्रता होती धारणा में भी एक जगह टिका के रखा है हमने और इंद्रिय जय भी तभी होगा जब एकाग्रता होगी एकाग्रता पहले है फिर इंद्रिय जय है एकाग्रता नहीं है तो इंद्रिय जय नहीं है और इंद्रिय जय है तो समझने की एकाग्रता है तो प्रत्याहार से पहले प्रत्याहार के अंतर्गत ले सकते हैं प्रत्याहार जब सिद्ध होता है इसका मतलब है एकाग्रता तो आई है व्यक्ति में चित्त स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहार चित्त जहां लगा हुआ है वहीं उसके अनुरूप इंद्रियां लगी हुई हैं इधर उधर नहीं जा रही है एकाग्रता ये मन जहां लगा हुआ है इंद्रियों के विषय उसको आकर्षित नहीं कर रहे हैं विक्षेप नहीं ला रहे हैं एकाग्रता ये है। तो एकाग्रता का विषय मात्र समाधि में ही नहीं है चित्त की भूमिया जो है वो एकाग्रता यदि इंद्रिय जय भी है तो उससे पहले भी एकाग्रता आ गई है चित्त एकाग्र भूमि में आ चुका है स्तर भेद तो हो ही सकते हैं कोई आपत्ति नहीं ये शौच के और लाभ इन्होंने बताए तो नियमों में पहला शौच यह पूरा हुआ अब इसके आगे संतोष की स्थिरता होने पे क्या होता है संतोष का अर्थ जैसा पहले हम देख ही चुके हैं कि सन्निहित साधन से अधिक की इच्छा ना करना अनुपादित सानिहित साधनाद अधिक अनुपातित सा अधिक पाने की इच्छा ना करना एक संतोष की स्थिति है जिसके पास जो है जैसा है आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और अब उससे आगे वो नहीं चाह रहे हैं तो संतोष से क्या होता है मैंने तो इसे सूत्र में कहा संतोषात अनुत्तम सुख संतोष से सुख का लाभ होता है सुख की प्राप्ति होती है कैसा सुख अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है अनुत्तम यानी जिससे बढ़कर के और कोई सुख नहीं है ऐसा सुख जिससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है ऐसा सुख संतोष सुख कहा गया है जिससे बढ़कर के सुख नहीं है यानी सांसारिक सुख की दृष्टि से यह कथन है संसार के जितने भी सुख हैं, उन सब सुखों से ये बढ़कर के संसार में संतोष से बढ़कर के सुख नहीं है इतना ही लेना होगा परमात्मा का आनंद परमात्मा का सुख है वो तो इससे बड़ा है ही आगे चर्चा आएगी भी संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति जानम अवाट्य जयगी की कथा पूछा कि आपने इतने जन्म कल्प कल्पांतर तक महासर्गों में दस महासर्गों में दुख अधिक भोगा है सुख अधिक भोगा तो बोले दुख अधिक भोगा तो बोले आपने तो ये संतोष सुख को भी तो प्राप्त किया है वो तो अनुत्तम महत सुख है तो बोले वल सुख की अपेक्षा से तो यह भी दुख रूप ही है तो यह अनुत्तम सुख जो कहा गया संतोषाद अनुत्तम सुखलाभ। अनुत्तम का ये अर्थ नहीं ले लेना यहां कि बस संतोष ही सबसे बड़ा सुख है परमात्मा के आनंद से भी मुक्ति के आनंद से भी ये बड़ा है इसके समान और कुछ नहीं है यही सबसे ऊंचा सुख है इस शास्त्र के विपरीत तात्पर्य लेना होगा शब्द रचना तो ऐसी है लेकिन उसका वो तात्पर्य नहीं है क्योंकि शास्त्र में दूसरी जगह हमें स्पष्ट मिलता है तो उस सीमा के अंदर हमें अर्थ लगाना है तो संतोषाद अनुत्तम सुखलाभ लाभ तथा चौकतम जैसा कि एक श्लोक अपने प्रमाण की इसकी पुष्टि में पतंजलि के सूत्र की पुष्टि में व्यास जी एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं ये श्लोक आजकल महाभारत शांति परो में मिलता है तो यहां से वहां गया या वहां से यहां आया या कहीं और से दोनों जगह आया वो एक अलग इतिहास का विषय कह सकते हैं अनुसंधान का विषय लेकिन ये श्लोक महाभारत शांति पर्व में भी मिलता है तो कहे यज्च काम सुखम लोके यज्च दिव्यम महत् सुखम कृष्णाक्षय सुख नारहता छोड़शीम कलाम यज्च काम सुखम लोके लोक में यानी इस संसार में जहां हम रह रहे हैं अभी इस संसार में जो भी काम सुख है काम सुख, सुख का मतलब है कामना के पूर्ण होने पे होने वाला कामना के पूर्ण होने पर जो हमें सुख प्रती होती है वो सुख वो काम सुख है काम्य विषय की प्राप्ति प्राप्तिजन्य जो सुख है काम्य विषय यानी जिसकी हमने कामना की है हम चाहते हैं कि ये वस्तु हो हमारे पास में उस काम्य इच्छित विषय के जिसको हमें पता है कि अच्छा है हमारे मन में अनुकूलता है उस वस्तु विषय के प्रति व्यक्ति के प्रति ये मुझे मिलना चाहिए वो काम्य विषय उस सुख की उसकी प्राप्ति हो गई हमारे को और उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो काम सुख है इस कामना की पूर्ति हुई सुख हुआ इस कामना की पूर्ति हुई सुख हुआ और कामना की पूर्ति नहीं होती है तो दुख हो जाते कामना की पूर्ति में बाधा आती है तभी दुख होना शुरू हो जाते हैं कामना की प्राप्ति में कोई आशा का संचार कर दे कि हाँ ठीक है आपका काम हो जाएगा आपको ये वस्तु तो मिल जाएगी आपको इतना धन मिल जाएगा मिला नहीं है उसी से ही सुख आने लग जाते हैं तो प्रारंभ से लेकर के उसकी आशा प्रयत्न और प्राप्ति तक जितना भी सुख है वो काम सुख कहलाएगा ये काम सुखम लोग है जितना भी है छोटा मोटा कुछ नहीं जितना भी है सारा का सारा हम कल्पना करें वो तो बहुत अधिक है कितने कितने बड़े बड़े सुख होते हैं लोगों के पास कितनी सुख सुविधाएं संपत्तियां वो सारा मिला के देखेंगे तो कितना बड़ा होगा वो भी तो उस सारा का सारा यच्चे जो कुछ भी यच्चे काम सुखम लोग आगे कहा यच्चे दिव्यम महत् और जो दिव्य और बड़े बड़े सुख हैं दिव्य मतलब द्विलोक में होने वाले दिव्य भवम यानी स्वर्ग में होने वाले ये विशेष स्थिति देवों के लिए जो उपलब्ध होते हैं वो दिव्य मतलब तो स्वर्ग है स्वर्ग में स्वर्ग मतलब तो तो सुख का स्थानीय स्थान है वहां पर होने वाला जो है वो दिव्य कहलाएगा यच्च दिव्य महत्व सुखम और भी जो बड़े बड़े सुख हैं, जितने भी हैं कामनाओं की पूर्ति के और जो जितने बड़े बड़े सुख हैं, वो सब ये सबके सब तृष्णाक्षय सुखस् तृष्णाक्षय से जो सुख होता है उसके तृष्णा यानी लालसा इच्छा और उस तृष्णा का क्षय हो जाना कि अब नहीं चाहिए मेरे को आवश्यकता नहीं है मेरे को चाहिए ही नहीं इच्छा ही नहीं कर रही है ये तृष्णा लालसा का समाप्त हो जाना इस तृष्णा के क्षय से जो सुख होता है उसकी तृष्णा क्षय एते ये जो ऊपर वाले का है। काम सुख और दिव्य सुख ये सब नारहता षोडशीम कलाम वो उसकी सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं है इस चंद्रमा की पंद्रह सोलह कलाएं होती है यह तो सोलह आने जैसे एक रुपए में सोलह आने होते थे तो बोले उसके एक आने भर भी नहीं है उसके सोलवे भाग के बराबर भी नहीं है मान लो हम सौ में से देखें तो सोला, सोलवा भाग कितना बनेगा कोई छह सात प्रतिशत क्या प्रतिशत मान लीजिए सात प्रतिशत मान लीजिए सौ में से बोले वो तो इतना भी नहीं है सोलवा भाग भी नहीं। ना रहता षोडशीम कलाम उसके सोलवी कला के बराबर भी नहीं है यह अगर तृष्णाक्षय के सुख का सोलवा भाग ले लिया जाए और जितना काम सुख है लोक में और दिव्य सुख है उसको एक तरफ रख लिया जाए तो भी तृष्णाक्षय के सुख का पलड़ा भारी होगा उसका पलड़ा अधिक भारी होगा ये सोलवा भाग और उधर वो सारे के सारे तो भी यह भारी होगा इसकी प्रशंसा में कहा जा रहा है यानी यह इतना बड़ा माना गया है इसके अंदर लोक में भी हमारे यहां संतोष सुख के लिए बहुत कहा गया है भारतीय चिंतन लोक परंपरा के अंदर बहुत कहा जाता है जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान गोजन गोधन गजधन वाजीधन और प्रथन धन खान गाय का धन हो गज हाथी हो घोड़े हो ये सब धन हो और सारे रत्न हो जो भी है सोना चांदी लेकिन जब आए संतोष धन संतोष भी एक धन हो गया तो ये सब धन धूल के समान हो जाते हैं जैसे धूल होने पे हमारे को कोई पैसी प्रसन्नता नहीं होती सामान्य में ठीक है धूल है ये धूल के समान हो जाते हैं यानी वो इतना बड़ा सुख है कि उसके सामने ये धूल की तरह से नगण्य हो जाते हैं संतोष शब्द में ही तोष छुपा हुआ है सम तोष क्या होता है तोश क्या होता है खुशी तो होती है वही तो होती है तृप्ति होती है जैसे प्रसन्नता होने पर हमें तृप्ति का भाव आता है संतोष और आशुतोष जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं शिव के लिए कहा जाता है आशुतोष भगवान है और तो बहुत देर से संतुष्ट और तो प्रसन्न होते हैं तोष मतलब तो प्रसन्न होने वाला शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे संतोष तो प्रसन्नता का भाव इसमें जुड़ा हुआ ही है कई तो बार साधना करते करते व्यक्ति के मन में आता है ऐसा कि भाई ये सारी चीजें छोड़ दी ये भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया यहां तो कोई सुखी नहीं है सारी सुखी नहीं है सारी चीजें तो सुख को तो छोड़ना ही पड़ता है छोड़ना ही पड़ता है अब परमात्मा का सुख मिल नहीं रहा है हमारे को वो प्राप्त नहीं हो रहा है तो परेशान होता है लेकिन ये संतोष सुख तो उसी समय आने लगता है जैसे ही तृष्णा तृष्णाक्षय होता है जितना जितना तृष्णा तृष्णाक्षय होता है उतना उतना संतोष आने लगता है उतनी उतनी प्रसन्नता आने लगती है पीछे भी जो शुद्धि में कहा सत्व शुद्धि से सौमनस्य से आने ही लगेगा सत्व शुद्धि है तो से आने ही लगेगा पर हो यह जाता है अधिकांशतः कि हम साधना और अध्यात्म के नाम पर कुछ ऐसी क्रियाओं को करने लग जाते हैं अधिक बस उसी पर केंद्रित हो जाते हैं सत्व शुद्धि के ऊपर और शुद्धि के ऊपर ध्यान नहीं जाता कम जाता है अशुद्धि क्या है अधर्माचरण ही तो अशुद्धि है हमारे अंदर के संस्कार हैं उसी के कारण बने हुए तो जो हम गलत कार्य कर रहे हैं अधर्म आचरण कर रहे हैं छल कपट कर रहे हैं यही तो अशुद्धि है उसपे सामान्य रूप से तो ध्यान देते हैं बोलते भी लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं देते कि मूल तो यही चीज है उसको सामान्य रूप से कर लेते हैं गड़बड़ भी करते रहते हैं और इधर सारा ध्यान किस पे केंद्रित करते हैं कैसे ध्यान लंबा हो कैसे ध्यान एकाग्र हो कितनी देर बैठ रहे हैं सारा ध्यान सारा चिंतन सोच ध्यान ध्यान ध्यान मेडिटेशन इसी पे ही चला जाता है आसन कैसा हो कमरा कैसा हो अगरबत्ती कैसी जलाएं किस रंग के कपड़े पहने किस दिशा की तरफ मुक्त करें कौन सा आसन लगाएं, पहले मन कहां लगाएं, पास पर लगाएं, ये यही चलता रहता है आप देखो उनके उसके अलावा कोई बात ही नहीं ये यही चलता रहेगा ऐसे तो कुछ घर होते हैं जहां पर खाने पीने की बातें बहुत चलती हैं उनकी दिन भर की आधी बातें उससे ज्यादा खाने पीने को लेकर के ही चलेगी सुबह उठते ही भाई आज नाश्ते में क्या बनना है ये बनना है वो बनना है ये लेके आना है और खाना खा कर रहे होंगे तो खाने की चर्चा शुरू कोई कौन सी सब्जी बनानी है कहाँ से ताजा मिलेगी क्या रोटी बननी है ऐसे बनना है क्या बनना है ऐसे फिर शाम के लिए फिर कुछ रस लेंगे फिर कुछ और लेंगे कहीं बाहर खाने जाएंगे खाने के ऊपर ही अधिकतर चलता रहता है ऐसे ये ध्यान के बारे में बहुत चलता रहता है क्योंकि लक्ष्य तो ध्यान तो ही है क्योंकि लक्ष्य तो एकाग्रता ही है क्योंकि लक्ष्य तो ईश्वर का चिंतन ही है वो कैसे हो जाए वो कैसे हो जाए और उसी पर केंद्रित रखते या मैं मकान खड़ा करना है तो ऊंचा जाना है ऊंचा जाना है अब एक ईंट की दीवार लेके चले एक ईट की लगाई फिर उसके ऊपर रखा फिर तीसरी रखी थोड़ी तो ऊपर चली गई फिर कभी गिर जाती है फिर यही चर्चा करते रहेंगे कि ये गिर गई थी इसको कैसे ठीक रखें रखेंगे एक ही ईंट की दीवार नीचे से मोटी नहीं गिरेंगे एक ही की दीवार अच्छा इसको स्टूल इस पर रखे करते हो रहे अच्छा, धीरे से रखेंगे तुम तो। उसी पे ही चर्चा चल रही है वे कितना ही कर लो चलो आपने ये प्रयास कर लिए, थोड़ी और ऊंची हो जाएगी और कुछ ईटे रख लोगे, फिर, फिर तो गिरनी है वो एक सीमा से आगे नहीं जाएगी वो और यूं भी रखिए, नींव खोदी नहीं है वैसे ही करते जा रहे हैं मोटी भी बना ली कितनी जाएगी ऊपर ठीक है करते रहो प्रयास थोड़ा ये कर लो वो कर लो वो कर लो बोले स्नान करके ईंट रखेंगे तो बहुत अच्छी रखी जाएगी थके हुए होंगे तो नहीं रखी जाएगी खाना खाने के बाद में नहीं थोड़ा विश्राम करके फिर रखें वो दिन भर में एक ईंट रखेंगे कि हाँ चलो एक ईंट रखेंगे, फिर वो गिर जाएगी फिर ऊपर जाते जाते तो थोड़ा सा हवा का झोंका आया और जाती है फिर वो बहुत सारा प्रयत्न उसी में ही चलता रहेगा उसी में ही चलता रहेगा जबकि मूल बात जो चीजें होनी चाहिए अगर हम एकाग्रता में अधिक नहीं जा रहे हैं नहीं हो रहे हैं तो नींव को पहले देख लें नींव कैसी है हमारी वहां कहा ध्यान उस पर अधिक जोर आना चाहिए तो वो अब प्रचलन है सारा ऐसा फैशन हो गया है आज का आज का ध्यान के बारे में ही चर्चा करनी है वही करनी है यही करना है सारा का सारा ऐसा कक्ष बनाओ ऐसा पिरामिड बनाओ ऐसा भवन बनाओ ऐसी प्राकृतिक स्थल हो और ये सब इसी पे इतना अधिक जोर चला जाता है उसी में ही श्रम और चला जाए जिंदगी चली जाती है ढूंढते ढूंढते यहां वाइब्रेशंस अच्छे हैं इस व्यक्ति के अच्छे हैं इसको सुनना है ये करना है और इसी में ही चले रहते हैं ऊपर ऊपर से ये सब लाभदायक होते हैं पर एक सीमा पर ऊपर ऊपर से होते हैं सहायक है अंदर से है कोई दिक्कत है थोड़ी सी सहायता कर देंगे लेकिन मूल चीज तो कुछ और है तो ये जब व्यक्ति करने लगता है योगाभ्यास और देखता है कि यह तो कहीं सुख ही नहीं आ रहा है लेकिन अगर वो ध्यान दे तो ये संतोष सुख तो उसको कभी भी आने शुरू होगा परमात्मा का सुख मिलेगा जब मिलेगा संतोष सुख तो पहले ही आ जाएगा और का क्षय तो करता नहीं है तृष्णा का क्षय तो हुआ नहीं है अब विषयों को बाहर से रोक रखा है ये करें वो करें और उसमें भी फिर छिद्र होते रहते हैं तो कहां से आएगा सुख जितना सुख ले लिया उतना तो ठीक है जो छूट गया वो दिमाग में रहता है कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला वो नहीं मिला जितना भोग लिया वो तो नहीं जाएगा ध्यान में दुनिया वाले तो सारा सुख भोग रहे हैं हमारा तो ये छूट गया हमारा तो ये छूट गया हमारा तो ये छूट गया फिर समय निकल जाएगा युवावस्था तो जा करके तो आ, फिर आती नहीं है तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है फिर तो इस संतोष सुख पे अगर ध्यान चला गया तो व्यक्ति स्थिर रहेगा और इस संतोष में वो कई बार संतोषी होते होते वो निराशावादी बन जाता है निराश और कई बार निराशावादी होता है निराशा कोई संतोष समझने लग जाता है व्यक्ति है निराशा और नहीं बड़ा संतुष्ट व्यक्ति है वो है तो अवसाद में जी रहा है वो तो उसकी निराशा है इसलिए उसकी कोई उत्सुकता ही नहीं हो रही है उसको कुछ चीजों की इच्छा ही नहीं हो रही है बड़ा अच्छा साधक है उत्साह रहे और फिर ये विषयों का सेवन नहीं करें तो बात है निराशा में तो निराशा व्यक्ति देखो ना आप जो निराश होते हैं उनको देखो क्या अवसाद में जो चले जाते हैं किसकी इच्छा करते हैं उनको खिलाओ खाना तो नहीं खाते वो कि अच्छा ये बताओ क्या खाओगे वो बना लो जो बनाना है कुछ भी कर लो देखो कितने वेराइटी हो गए चलो आज घूमने चलते हैं नहीं मेरे को नहीं कहना घूमने उमने नहीं जाना चलो उनसे मिलने चलते हैं वहां शादी है ये है वो है बोले नहीं कुछ नहीं जाना एकांत एक कमरे में ही रहना पसंद तो अवसाद है ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है तो निराशा को संतोष समझ लेना साधना समझ लेना वैराग्य समझ लेना ये नहीं जो रोगी हैं घोषित रोगी हैं उनकी तो छोड़ दीजिए अघोषित रोगी भी होते हैं घोषित <laughs> का मतलब की चिकित्सा नहीं चलती है डॉक्टर नहीं कहते कि रोगी है और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है इसका आधुनिक लोग भी बोलते हैं बहुत अधिक लोग अवसाद से ग्रस्त रहते हैं जिनको हम सामान्य कहते हैं उनमें भी अवसाद आता रहता है बीच बीच में और थोड़े अवसाद से भी जीते रहते हैं काम करते रहेंगे लेकिन अवसाद रहता है अनुत्साह रहता है जीवन में सौमनस्य नहीं रहता है तो ये संतोष सुख तो आना ही चाहिए हमारे को ये त्याज्य नहीं है आगे जाके त्याज्य होगा ये सुख तो आना ही है हमारे को ये बाधक नहीं है और उत्साहपूर्वक विवेक पूर्वक जब हम चीजों का त्याग करते हैं तो प्रसन्नता आती है हमारे को महर्षि दयानंद ने ये जुर्वेद भाष्य में एक जगह एक उदाहरण देते हुए बात को लिखा थोड़ा जुड़ा हुआ है इससे यजुर्वेद के 19वें अध्याय का पिचानवेवा मंत्र अंतिम मंत्र है ये इस अध्याय का तो उसके भाष्य में क्या लिखते हैं महर्षि पहले तो उदाहरण दिया जैसे गऊ के चराने वाले गोपाल लोग ग्वाले गऊ आदि पशुओं की रक्षा करके दूध आदि से संतुष्ट होते हैं रक्षा करते हैं और दूध मिलता है उनको दूध से संतुष्ट होते हैं तो खाते पीते घी दूध बेचते हैं खूब संपन्नता होती है उनकी रक्षा करते हैं और दूध प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं वैसे ही मन आदि इंद्रियों को दुष्टाचार से पृथक संरक्षण करके जैसे गायों का संरक्षण है गायों के संरक्षण में गाय इधर उधर न भाग जाए बीमार ना हो जाए उचित खाना पीना सब कुछ तो वैसे ही मन आदि इंद्रियों को दुष्टाचार से पृथक संरक्षण करके योगी लोगों को आनंदित होना चाहिए जैसे वहां दूध मिलता है दूध मिलकर के संतुष्टि को प्राप्त होते हैं तृप्त तो होते हैं ऐसे ही दुष्टाचार से इंद्रियों को मन को पृथक रख के संरक्षण करके योगी लोगों को आनंदित होना चाहिए यानी आनंद आता है उसके अंदर वो कैसा आनंद है ये आंतरिक आनंद है तो एक जो धारणा होती है कि भाई अध्यात्म में आ गए और ये सारा रूखा रूखा है सारे सुख छुड़वा लिए बाहर के और इधर कुछ सुख मिल नहीं रहा है और बेचैनी लग रही है नहीं अध्यात्म ठीक तरह से चल रहा है तो ये बेचैनी नहीं, नहीं आनी चाहिए प्रसन्नता आनी ही चाहिए आनंद आएगा ही सोमनस्य होगा ही आंतरिक रूप से अच्छा लगेगा ही ऐसा हो नहीं सकता कि अच्छा ना लगे ये संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ जितना जितना हम करेंगे उतना उतना होता जाएगा और ये सुख आता कैसे है टीकाकारों ने कुछ इसकी व्याख्याएं भी की हैं कि जब तृष्णा का क्षय होता है लालसा का क्षय होता है और सतुर की दृष्टि से देखें तो यह रजोगुणी प्रवृत्ति है ये तृष्णा लालसा उत्सुकता ये मिल जाए वो मिल जाए ये हो जाए जब इसका क्षय होता है ये क्षीण होती है तो अंदर स्वभाव ती सुख आएगा क्योंकि उस स्थिति में मन सत्व की अधिकता वाला हो जाता है रूपम प्रख्या रूप चित्त सत्व हमने दूसरे सूत्र में भी देखा था ये चित्त सत्व कैसा है बुद्धि मन जो है अंतःकरण अंतकरण रूप है ज्ञान रूप है सत्वगुण की प्रधानता इसकी स्वभाव हीता ही है अब हमने यदि रजोगुण को बढ़ा रखा है हमने तमोगुण को बढ़ा रखा है तो सत्वगुण दबा हुआ रहेगा और उसका सुख नहीं आएगा अगर हमने रजोगुण को नियंत्रित कर लिया तमोगुण को नियंत्रित कर लिया तो स्वभावतः ही चित्त में सत्वगुण की अधिकता होनी ही है और जैसे ही सत्वोद्रेक होगा सत्व का उद्रेक होगा सत्व बढ़ेगा तो सुख आएगा ही उससे ये स्वाभाविक है और यह विषय सुख नहीं है विषय सुख यानी तो इंद्रियों का सुख हम विषयों के संपर्क में आते हैं उससे सुख होता है उसमें तो वस्तु की आवश्यकता होती है विषय की आवश्यकता होती है उसमें हमें खर्च करना होता है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना होता है इस संतोष सुख में तो अंदर ही अंदर है कोई कुछ को चीज नहीं चाहिए हमारे को हमारा मन चित्त हमारे साथ सदा है ही कुछ भी वस्तु नहीं चाहिए इसके लिए कुछ खर्चा नहीं करना है हमें अंदर ही अंदर सुख मिलता है तो टीकाकार लोग इसको कहते हैं सुख स्वभावता स्वतः एवं आविर्भावती सुख की स्वभावता जो ये संतोष की स्थिति में तृष्णाक्षय में सुख की स्वभावता स्वभा अपने आप ही आ जाती है न तत्सुख विषय अपेक्षा आई थी इसके लिए किसी विषय की अपेक्षा नहीं होती बाहर का विषय हो तो सुख आएगा ऐसा नहीं है अंदर ही अंदर होता है तन निर्विषयम शांति सुखम इसको बिना विषय वाला सुख कहते हैं ये शांति का सुख है ये अलग सुख है और इसी में इन्होंने एक बात और लिखी है टीका कारण है वार्तिक है ये तो इन्होंने कहा कि ये जो है ये चित्त का है ना पुनः चिती रहे वह सुख स्वरूप नहीं चित्त जो है चिति शक्ति यानी आत्मा सुख स्वरूप नहीं है अपने आप में सुख स्वरूप नहीं है ये ये जो सुख आता है ये सत्व गुण का सुख आता है प्रकृति का सुख है ये और जबकि आजकल इतना प्रचारित किया जाता है जैसे ही सुख आने लगा बोले आत्म सुख है और ठीक है इसको आत्म सुख कह सकते हैं अंदर का सुख है अपना सुख है ये कह सकते हैं बाकी सुख हम बाहर से लेते हैं ये अंदर का सुख है इसलिए आत्म सुख कहते, कह सकते हैं लेकिन ये आत्मा का अपना नहीं है मतलब लोग कहते हैं कि इधर उधर घूमते रहते हैं अंदर आनंद का स्रोत भरा हुआ है परमात्मा के लिए कहें तो एक ठीक है लेकिन आत्मा के लिए भी जो कहते हैं कि आत्मा में ही सारा आनंद भरा हुआ है ढूंढ रहे हैं हम बाहर अंदर ही हमारा हम तो आनंद स्वरूप ही है आत्मा ही आनंद है उसके लिए स्पष्टता के लिए इन्होंने कहा न पुनः चिथि रहे वह सुख स्वरूपिणी थी सुख स्वरूपिणी नहीं और जो पीछे कहा था तन निर्विषय शांति सुखम फिर आगे कहा आत्मसुखम इत्युचित है उसी को आत्मसुख कहा जाता है जो निर्विषय का सुख है ये संतोष का सुख है शांति का सुख है इसको आत्मसुख कहा जाता है लेकिन चिटी शक्ति आत्म सुख स्वरूपिणी नहीं है उसका अपना सुख नहीं है ये है तो ये सत्वगुण का ही चूंकि ये अपना सुख है बाहर से नहीं आया इसलिए इसको आत्मसुख कह दिया जाता है आत्मीय है ये मेरा है ये मेरा अपना है यानी अंदर का है आत्मा का अपना नहीं है ये सुख लेकिन मेरा अपना है अंदर का सुख है इसलिए आत्म सुख कह दिया जाता है संतोषात्ुत्तम सुख लाभ चौच संतोष नियमों में दो हुए अब तीसरा नियम है तप तप द्वंद का सहन करना है विपरीत स्थितियों को सहन करना है धर्म की पालना में अभ्यास में जो कष्ट आते हैं उनको सहना है ये सब चलता है इससे क्या होता है तो तैतालीसवें सूत्र में कहा कायन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा काय और इन्द्रिय की सिद्धि होती है काय मतलब तो शरीर काय क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका चयन होता है कोशिकाएं बढ़ती जाती है ईंट पे ईंट ईंट पे ईंट ये ते इति काया जो चयनित होता है बढ़ता चला जाता है उसको काय बोलते हैं तो काय और इंद्रियां इंद्रियां मतलब जो हमारी जन इंद्रियां कर्म इंद्रियां अंतःकरण भी ले लेंगे तो काय और इंद्रियों के विशेष रूप से जन इंद्रियों की काय और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है यानी इनमें विशेष गुण आ जाते हैं कौन से किससे होते हैं तो अशुद्धि क्षया अशुद्धि के क्षय होने पर किससे तप तप के तप करते हैं तो तप से अशुद्धि का क्षय होता है और अशुद्धि के क्षय से शरीर और इंद्रियों की क्षमता बढ़ जाती है सिद्धियां आ जाती हैं इनमें सामर्थ्य बढ़ जाती है तप से अशुद्धि जैसे कि योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञानदीप्ति सभी योगांगों में होगा लेकिन तप के लिए विशेष रूप से कहा और अशुद्धि क्या है तो अशुद्धि यही है अधर्म ही अशुद्धि है और ये तप से वो धीरे धीरे क्षीण होती है पीछे भी एक वाक्य आया था नहीं आगे आएगा दो पावन में तपह पाप नाशिकम कर्म प्राणायाम के संदर्भ में आएगा वहां पर प्राणायाम को बहुत बड़ा तप माना तपोना परम प्राणायामत ब्रह्मचर्य भी तप है सत्य भी तप है इन सबको भी एक दृष्टि से तप कहा गया है सभी योगांगानुष्ठान तप ही है एक तरह से यहां विशेष रूप से इन तपों को कहा गया तो तप से शुद्धि का क्षय होता है और अशुद्धि के क्षय होने पर काय और इंद्रियों की सिद्धि होती है देखिए मानम एवं तप किया जाता हुआ आचरण में लाया जाता हुआ जो तप होता है वह हिनस्ती अशुद्धि आवरण मलम हिन्स्थी नष्ट करता है क्षीण करता है किसको अशुद्धि आवरण मल को अशुद्धि जो कि आवरण के रूप में अशुद्धि रूपी जो अशुद्धि जो है वो कैसी है आवरण है वाली है आवरण कर देती है सिद्धियों को नहीं आने देती है रोक लेती है बाधा बन जाती है अशुद्धि जो कि आवरण है आवरण रूपी मल है बस अब यूं तो सतवर स्तम है बाकी तम और रज है यू तो हमारे लिए उपयोगी भी हैं, लाभदायक भी हैं, उनको वैसे मल भी क्या कहें बिल्कुल त्याज्य तो है नहीं लेकिन ये हमारी प्रगति में बाधा खड़ी कर देते हैं हमारे शरीर और इंद्रियों की क्षमता ऊंचे स्तर पर नहीं जा पाती यही इनकी अशुद्धि है ये आवरण के रूप में मल रहते हैं तो ये तप इनको क्षीण कर देता है अशुद्धि आवरण मलम तथा आवरण मल अपगमात उस आवरण मल के हट जाने पर जो कि अशुद्धि क्या है आवरण रूपी जो मल है वो ही अशुद्धि है उसके हट जाने पर काय सिद्धि शरीर की सिद्धि होती है शरीर में सिद्धियां आ जाती हैं कौन सी अणिमाद्याणिमा आदि अणिमा महिमा गरिमा आदि और सिद्धियां आगे बताएंगे उन वहां आठ सिद्धियां कही गई उनमें से जो प्रथम चार है उनका यहां पर ग्रहण है अणिमा आदि आदि से अणिमा और तीन चार का ग्रहण है वो उसको प्राप्त होती है सूत्र में काय इंद्रिय सिद्धि काय सिद्धि और इंद्रिय सिद्धि है तो यहां पर काय सिद्धि के उदाहरण दिए गए काय सिद्धि मतलब क्या अणिमा आदि का तथा इंद्रिय सिद्धि इसी प्रकार से इंद्रियों की भी सिद्धि होती है इंद्रिय सिद्धि अलग हो गई वो कौन सी है दूरा श्रवण दर्शनाद्या दूर से ही श्रवण और दर्शन कर लेना सामने सामान्यतः हम जितनी दूर से सुनते हैं देखते हैं उससे अधिक हो जाना अधिक दूर से भी सुन लेना अधिक दूर से भी देख लेना ये सिद्धियां इंद्रियों की सिद्धि ये जो अणिमादी सिद्धियां हैं ये आगे तीसरे पाद के पैंतालीसवें सूत्र में आएंगी सूत्रकार ने भी लिखा भाष्यकार ने भी लिखा और जो ये दूर दर्शन और दूर श्रवण आदि हैं ये तीसरे पाद के छत्तीसवें सूत्र में और इकतालीसवें सूत्र में आएंगी आगे तीसरे पाद में विभूति के अंदर इन सब का वर्णन आएगा यहां तो केवल संकेत किया गया है। तो तप से अशुद्धि का क्षय होता है और अशुद्धि के क्षय से इन सिद्धियों की प्राप्ति होती है तप करने से ही अपने आप में अशुद्धि हटने लग जाती है महावाष्य में भी एक प्रसंग आता है तो उसमें तप शब्द के लिए प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा तपस तापसम से तप जो है तापसम है मतलब तपस्वी को सेधयति सेध का मतलब क्या है तो कहते हैं ज्ञानमस प्रकाशयती है उसके ज्ञान को प्रकाशित कर देता है तप तपस्वी के ज्ञान को प्रकाशित कर देता है और तो ज्ञान को कैसे प्रकाशित कर देता है तो ज्ञान को प्रकाशित होने में जो आवरण था उसको रोक देता है यह उस आवरण को हटा देता है तो सत्व की अधिकता हो ही जाएगी चित्त तो प्रकाशशील है प्रख्या रूपों में ही चित्त सत्व वो तो प्रकाश तो हो ही जाने वाला है उसको वो तो सारे साधन हैं केवल हमें गंदगी हटानी है इस बात के संकेत और भी व्यास भाष्य में सूत्रों में आगे भी आते रहेंगे कि हमें हमारा काम मुख्य गंदगी हटाना है वो तो हो ही जाने वाला है हो ही जाएगा अग्नि के ऊपर से राख आ गई है तो राख हटा दी अग्नि तो जल जाएगी लकड़िया विद्यमान है आग लगी भी है वायु भी है हमें तो राख हटानी है बस आग तो जल जाएगी हमें अपनी गंदगी हटानी है यही मुख्य योगाभ्यास है और इन अणिमादी सिद्धि का महर्षि ने भी एक जगह पे लिखा है यजुर्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद में यजुर्वेद के सत्रवें अध्याय का सड़सठवां मंत्र है सत्रवें अध्याय का सड़सठवां मंत्र पृथ्व्या अहम उदर अंतरिक्षम आरोहम अंतरिक्षाद दिवम आरोहम वहीं पृथ्वी से वहां ऊपर चले जाऊं उससे ऊपर चले जाऊं ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाने की बात लिखिए तो भावार्थ में लिखते हैं जब मनुष्य अपनी आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है अपनी आत्मा के साथ परमात्मा के योग आत्मा परमात्मा का सीधा संबंध होगा और चित्तमन उसमें बीच में नहीं आवश्यक आत्मा के साथ परमात्मा के योग को प्राप्त होता है तब अणिमादी सिद्धि उत्पन्न होती हैं। अणिमादी सिद्धि का नाम लिखा है स्वीकार करते हैं तब अणिमादी सिद्धि उत्पन्न होती है और उससे क्या होता है उसके पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से उसके बाद में पीछे कहीं से न रुकने वाली गति से अभीष्ट स्थानों पर जा सकता है अन्यथा नहीं न रुकने वाली गति से अव्याहत गति से कोई रोक नहीं सकता ऐसी गति से इतनी तीव्र गति से निर्बाध रूप से अभिष्ट स्थानों पर जहां जाना चाहता है वहां चला जाता है अन्यथा नहीं दूसरी तरीके से नहीं जा सकता ये विशेष सिद्धियां है भाष्य के अंदर भी कहा महर्षि ने तो ये अणिमादी सिद्धियां शरीर की और इंद्रिय की सिद्धि दूर श्रवण दूरदर्शन इत्यादि सभी पांचों ज्ञानेन्द्रियों को हम कर सकते हैं दूर से देख लेना दुख दूर से सूंघ लेना दूख दूर से सुन लेना दूर से छू लेना इत्यादि खासतौर से देखने और सुनने के संदर्भ में यहां पर लिया गया है टोच संतोष और तप उसके बाद में है स्वाध्याय स्वाध्याय से क्या होता है स्वाध्याय का स्वरूप बताते हुए पीछे दो बातें बताई थी उन्होंने मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणवादी पवित्रों का मंत्रों का शब्दों का जप ये दोनों बातें स्वाध्याय के अंतर्गत आएंगी और उन दोनों को लेते हुए यहां पर हमें समझना होगा तो सूत्र दिया स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग स्वाध्याय से मतलब तो स्वाध्याय की स्थिरता से कम स्वाध्याय करेंगे तो कुछ लाभ वहां भी होता ही है लेकिन और अच्छा होने पर जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता जाएगा तो स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग इष्ट देवता से उसका संप्रयोग हो जाता है संपन्न हो जाता है युक्त तो हो जाता है अब तो वो इष्ट देवता क्या है उसको अलग अलग दृष्टि से देखा जा सकता है पहले भाष्य देखते हैं देवा ऋषयः सिद्धाश्च स्वाध्यायशीलस्य शील से दर्शनम गति देवलोग ऋषिलोक सिद्ध लोग बड़े बड़े लोग जो इस क्षेत्र में बढ़े हुए हैं वो स्वाध्याय के दर्शन को गच्छी प्राप्त होते हैं एक अर्थ तो लेते हैं कि स्वाध्यायशील के पास में ऐसे ऐसे लोग आने लग जाते हैं देव लोग सिद्ध लोग ऋषि लोग उसके पास में आ जाते हैं तो उसके पास आते हैं तो भी ये अर्थ हो सकता है कि जो स्वाध्यायशील होता है रुचि वाला होता है तो श्रेष्ठ लोग उसके पास जाते हैं वो कुआ प्यासे के पास चला जाए उस तरह की बात है तो लगता है कि ये पात्र व्यक्ति है तो उसको जाकर के भी बता देते हैं उसको वो ऐसे व्यक्ति मिलने लग जाते हैं उसकी शंकाओं का समाधान होता चला जाता है उपयुक्त व्यक्ति मिलते जाते हैं उपयुक्त रास्ता मिलता चला जाता है लोग उसके पास आ जाते हैं अनजाने में आ जाते हैं इस तरह की कुछ प्रक्रिया होती और जानकारी की दृष्टि से कि हमें पता है कि ये व्यक्ति देवों को इनको पता है कि ये व्यक्ति स्वाध्यायशील है इसमें लगा हुआ है तो उनकी स्वतः इच्छा होती है कि इसको बताएं जाकर के और बताएं और अच्छा हो ये लोग उसके पास जाते हैं और दूसरे अर्थ में इसके गच्छन्ति का मतलब वो आगछन्ती उस तक आते नहीं है उसको जानते हैं, उसके दर्शन को उसके ज्ञान को प्राप्त होते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा व्यक्ति है और कार्य चास से वर्तनते थी और उसके कार्य में सहयोग करते हैं उसके कार्यों में सहायक बनते हैं। वो जिस साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहता है उसमें उसके लिए सहायता होते हैं तो जो इष्ट देवता है ऐसे ऐसे देवता आदि का अच्छे व्यक्तियों का उसके साथ संपर्क होने लगता है स्वाध्यायशील जप करता हो दोनों के ऊपर लगा लेंगे दूसरा इसका अर्थ लेते हैं देवता का मतलब होता है विषय जैसे वेद मंत्रों के ऊपर लिखे रहते हैं इस मंत्र का ऋषि यह है देवता ये है छंद ये है इत्यादि उसमें देवता क्या होता है उस मंत्र का विषय प्रतिपाद्य विषय उसे देवता कहते हैं इसमें किस विषय के बारे में बताया गया उसको देवता कहते हैं तो स्वाध्याय करने से इष्ट देवता के साथ उसका संप्रयोग हो जाता है इष्ट विषय का जिस विषय को वो चाहता है जिस विषय की उसके मन में कामना है जो प्रश्न उसके मन में उठे हैं जो जिज्ञासा है वो उसका समाधान होता चला जाता है इष्ट देवता के साथ में उसका संप्रयोग हो जाता है उसको हम यू भी समझ सकते हैं कि हमारे मन में यदि कोई प्रश्न उठा हुआ है जिज्ञासा उठी हुई है तो प्राय करके देखेंगे हम पिछली पढ़ी हुई पुस्तक को देखते देखते लगेगा ये तो यहां लिखा हुआ ही था जबकि पहले हम उसी पुस्तक को पढ़ रहे थे उसी पृष्ठ को पढ़ रहे थे तो हमें वो दिखाई नहीं दिया था पढ़ तो लिया था लेकिन वो हमें समझ में ही नहीं आया था और उसके बाद भी हमारे मन में प्रश्न बना रहा तो जिस समय हमारे मन में प्रश्न होता है जिज्ञासा होती है जो भी बने जिसके मन में जिस भी विषय में प्रश्न उठे हुए जिज्ञासा है कुछ योग योगाभ्यास में बाधा आ रही है अड़चन है संशय है या क्या करूं कैसे करूं इसका क्या समाधान होगा ये मन में चल रहे हैं तो वो जब स्वाध्याय करता है तो उसी में उसको इष्ट विषय मिल जाते हैं, उसका उत्तर मिल जाएगा वहीं पर ही इसीलिए बार बार जब पढ़ते हैं और नई नई बातें आती हैं क्योंकि हमारी स्थिति बदल जाती है हमारा ज्ञान का स्तर हमारी अनुभव वो बदल जाते हैं तो उसी पुस्तक को दोबारा तिबारे दस बार पढ़ते हुए हमें और नई नई बातें आती हैं है ये समाधान तो यहां लिखा हुआ है। जब तक हमारी स्थिति नहीं होती है तब तक हमें वो विषय वहां दिखाई नहीं देंगे लेकिन ये मिलेंगे उसको जो स्वाध्याय करेगा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करेगा अब प्रश्न तो अंदर है लेकिन मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहा है, तो क्या होगा तो प्राप्ति नहीं होगी उसका बस ऐसे ही मन में प्रश्न चलते रहेंगे तो स्वाध्याय यानी जब हम मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमारे को इच्छित विषय की प्राप्ति होती है उसका समाधान होता चलता चलता है मिल ही जाएगा वो विषय क्योंकि जिन स्थितियों से हम गुजरते हैं जो समस्याएं हमारी हैं वो प्राचीन लोगों की भी रही हैं उन्होंने समाधान पाया और उन्होंने लिख भी रखा है लेकिन लिखा होने पर भी हमें दिखाई नहीं देता है हमें दृष्टि नहीं पड़ती है उसके ऊपर क्योंकि अंदर लालसा ही नहीं है हमारे को तो स्वाध्याय से जो जो हमारी लालसा है जो जो हमें इष्ट है जो जो प्रश्न हमारे सामने अभी उपस्थित है उसका समाधान होने लगता है इष्ट देवता का संप्रयोग हो जाता है और इसका जो दूसरा अर्थ है स्वाध्याय का मतलब प्रणवादि का जप मंत्रों का जप तो इसमें इष्ट देवता इष्ट देवता एक ही है परमात्मा ईश्वर वही मुख्य देवता है उसके साथ हमारा प्रेम बन जाता है जब जप करेगा तो अर्थ की भावना भी करेगा तपस्तदर्थ भावना अर्थ की भावना करेगा परमात्मा की स्तुति होगी परमात्मा की स्तुति होगी तो उससे प्रीति होगी लगाव होगा तो इष्ट देवता से संप्रयोग हो जाएगा वो दिमाग में हमेशा बना रहेगा सदा बना रहेगा जप करने से बार बार करने से करने से करते करते करते वही गुण बार बार चिंतन कर रहे केवल शब्द मात्र से नहीं विधिवत अर्थ की भावना के साथ में तो जितना जितना सोचता जाएगा परमात्मा के गुण उसके मन में उसके बुद्धि में उतने उतने अधिक बैठते जाएंगे और दृढ़ता से आ जाएंगे समझ में आ जाएंगे जहां संशय होंगे वो हटते चले जाएंगे और उसका मन रंग जाएगा उस परमात्मा के विषयों से तो ऐसे ही रहेगा उस जैसे उसको लगेगा कि मन ईश्वर मेरे हमेशा साथ में ईश्वर मुझे सदा स्मरण है ईश्वर सदा मेरे साथ में रहता है ईश्वर को ध्यान में रख के सारे कार्य करता हूं तो इष्ट देवता यानी परमात्मा के साथ उसका योग हो जाता है संप्रयोग हो जाता है उसका उसको लाभ मिलता रहता है उसकी साधना और आगे बढ़ जाती है तो स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग अब इससे आगे ईश्वर पर नियमों में अंतिम नियम तो उससे क्या होता है पैतालीसवां सूत्र का समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है समाधि की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर प्रणिधान इतनी बड़ी हो गई थी इसलिए चूंकि यहां समाधि का कथन किया गया तो ईश्वर प्रणिधान को सबसे बड़ा भी माना जाता है यम और नियमों में यद्यपि वो एक चर्चा हम पहले देख चुके कि यम और नियमों में यम मुख्य है यम को छोड़ के नियमों का पालन करेगा तो पतन हो सकता है लेकिन यमों का पालन कर रहा है और नियमों का नहीं कर रहा है तो वैसे पतन नहीं होगा केवल नियमों को करेगा तो पतन हो सकता है तो उस दृष्टि से देखेंगे तो यम मुख्य हैं और नियम कम हैं लेकिन नियमों में भी देखते हैं तो इसको ईश्वर परिधान को बहुत अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि इसके साथ समाधि की प्राप्ति लिखी हुई है और प्रथम पाद के अंदर समाधि पाद में हम देख ही चुके हैं कि आसन्नतम समाधि लाभ का क्या उपाय है तो उन्होंने एक ईश्वर प्रणिधान तीव्र संवेगा नाम आसन ठीक है लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर प्रणिधान्त व ईश्वर प्रणिधान से भी शीघ्रतम समाधि का लाभ होता है तो समाधि की प्राप्ति वहां लिखी है वही बात यहां कही समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान्त ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है ईश्वर को ही अपने सब कर्म अर्पित कर देना कर्म फल संन्यास हो जाए कर लेना फलों का कर्म के फलों को के प्रति सन्यास का भाव छोड़ देना उसको अश्वे में कहा ईश्वर अर्पित सर्व भाव से समाधि सिद्धिर ईश्वरार्पित सर्वभाव से जिसने अपने सब भावों को ईश्वर के अर्पित कर दिया है ऐसा व्यक्ति ईश्वर को जिसने अर्पित कर दिया है ये ईश्वर परिधान को खोला जा रहा है एक तरह से निधान प्रकर्ष रूप से निधान वहीं पर ही टिका दिया है मन को अब जिसने अपने सारे भाव ईश्वर को अर्पित कर दिए सर्व क्रियाणाम परम गुरऊ अर्पणम तो जितनी क्रियाएं की वो परमात्मा को दे दी फल की दृष्टि से लेकिन यह ईश्वर अर्पित भाव से हम ये बात जोड़ेंगे कि वो क्रियाओं को करता ही ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जो ईश्वर की आज्ञा है वो निर्देश में उसी को करूंगा इस भावना से जब युक्त तो हो जाता है यह भावना जितनी जितनी अधिक होती है उतना उतना अधिक ईश्वर परिथान है ईश्वर अर्पित सर्व भाव से जिसने अपने सब भावों को ईश्वर को अर्पित कर दिया यह सिद्धि तो तब आएगी सर्व शब्द लिखा हुआ है थोड़ा थोड़ा करते रहते लेकिन उतने से ये सिद्धि नहीं आनी है कहें कि नहीं देखो हमने तो ईश्वर परिथान किया था लेकिन थोड़ा किया ईश्वर तो अर्पित सर्व भाव जिसके सब भाव ईश्वर को अर्पित हो गए ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति की समाधि सिद्धि समाधि की सिद्धि होती है तो उससे क्या होता है समाधि की सिद्धि से तो कहा यया, यया मतलब जिसके द्वारा जिस समाधि के द्वारा सर्वम इप्सितम अभी जानाति। सब कुछ सर्वम इप्सितम, जो जो इच्छा है उसकी चाह गया कि मैं इसको जानू मैं इसको जानू जो कुछ भी उसकी इच्छा है जानने की सर्व ईप्सितम अवितम बिल्कुल ठीक ठीक जानाती जान लेता है वित्त कहते हैं रुका हुआ बाधित गलत और अवितत् मतलब बिल्कुल ठीक ठीक दोष रहित सब कुछ को सर्वम ईप्सितम अभी तथ हम बिल्कुल ठीक ठीक जान लेता है ये इसकी विशेषता है ऐसे जान लेता है कहां कहां जान लेता है सर्व शब्द क्यों बोला क्या देशांतरे देहांतर कालांतर देशांतर मतलब दूसरे शरीर दूसरे देश में कभी जान लेता है हम यहां आमने सामने हैं यहां तक तो हम जान ही लेते हैं ये तो समान देश हो गया देशांतर में दूसरे देश में दूसरे स्थान पर यदि कुछ है उसको जानने की इच्छा है तो वो भी जान लेता है यहीं बैठा बैठा तो दूसरी दूरी उसमें बाधा नहीं होती और चीजें बाधक नहीं बनेगी देशांतर की चीजों को भी जान लेता है देशांतर दूसरा देहांतरे दूसरे शरीर को भी जान लेता है एक तो अपने शरीर को हम जानते हैं तो दूसरे शरीर के भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसके मन में क्या है इत्यादि चीजें भी जान लेते हैं देहांत वो चाहे दूसरे शरीर में हो कालांतरे चाहे अथवा भिन्न काल में हो तो भी हम सामान्य रूप से प्रत्यक्ष करते हुए वर्तमान में ही चीजों को जानते हैं वर्तमान काल में जानते हैं आगे पीछे तो फिर हम अनुमान करते हैं वर्तमान काल में तो तभी जानते प्रत्यक्ष से वो कालांतर में भी जान लेता है समाधि से ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है यानी भूतकाल में जो हुआ है उसको भी जान लेगा भिन्न काल की भी चीजों को जान लेगा कुछ हुआ कुछ हम बाद में भी जान लिया उसको तो देशांतर देहांत कालांतरे चब को अभिथत्त रूप से जान लेता है आगे कहा तथोअस्य प्रज्ञा यथाभूतम प्रजा नती थी तब इसकी प्रज्ञा यथाभूत जो चीज जैसी है उसको बिल्कुल वैसा का वैसा जान लेता है इसको दूसरे शब्दों में जैसे हम रितंभरा प्रज्ञा के दृष्टि से देखते थे रितंभरा प्रजा का तो रितम एव विभरती सत्य को ही धारण करती है दूसरे को धारण ही नहीं करती है रितंभरा प्रजा वो भी समाधि में आती है तो ईश्वर परिणाम से समाधि की सिद्धि होती है और समाधि की सिद्धि से ये चीजें प्राप्त होती है ये शक्तियां उसकी विशेष रूप से बढ़ जाती हैं समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधान पीछे भी मैंने एक बात आपके सामने रखी थी कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर परिधान अलग अलग बताया गया है प्रथम पाद में जो ईश्वर परिधान है ईश्वर परिधान वो अलग है क्रिया योग में जो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है वो क्रिया योग कुछ अलग है फिर आगे योगांगों में जो क्रिया योग आया है नियमों का वो अलग है लेकिन देखिये इससे भी समाधि की सिद्धि हो रही है और ईश्वर अर्पित भाव कहा गया है सर्व क्रियाणम परम गुरुपणम वहां कहा गया है ये सारी के सारे जुड़ करके तो ये एक ही चीज है यद्यपि वहां पर ईश्वर प्रणिधान की बताई और ईश्वर प्रणिधान के बाद में फिर ईश्वर का नाम आ गया तजप तदर्थ भावना आ गया ये सारी चीजें आ गई ईश्वर के गुणों का वर्णन आ गया उसका विस्तार है पर कुछ लोग वहां पर केवल जप और अर्थ की भावना को ही ईश्वर प्रणिधान के रूप में देखते हैं वो देखेंगे तो ये तो यहां पर स्वाध्याय में ही आ जाता है तो जप अस्तदर्थ भावना स्वाध्याय में ही आ जाएगा वो तो ये ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को अपने को अर्पित कर लेना उसके अनुसार सब क्रियाओं को करना अब यहां पर भी ईश्वर परिणाम की बहुत बार इतनी प्रशंसा होती है क्या तो केवल ईश्वर परिधान करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है केवल ईश्वर परिधान करो तो सब हो जाएगा एक चलिए तो ईश्वर परिधान कब काम करता है यमन यमादि का पालन करते हुए ईश्वर परिधान करेंगे तो काम करेगा तो फिर ये अकेला क्यों कहा जा रहा है कि ईश्वर परिधान से ही समाधि की सिद्धि होती है वो तो सभी काम में आ गए यमनियम बाकी सारे भी काम में आते हैं अथवा ईश्वर प्रणिधान को करते हैं तो बाकी यमनियम का पालन सहज हो जाता है उसको जीवन में आ ही जाता है उसके ईश्वर प्रणिधान वाला बाकी सब यम नियमों का भी पालन करने लगता है इसलिए बाकी की मुख्यता नहीं रही ईश्वर प्रणिधान की मुख्यता रही इस दृष्टि से भी इसकी व्याख्या होती है दोनों ही तरीके से तो अन्य अंगों की आवश्यकता है या नहीं जब यहां कहा गया समाधि सिद्धिर ईश्वर परिधान समाधि तो लगानी है योगांग अनुष्ठान अशुद्धी क्षय ज्ञान दिप्ति रावेक ख्या एक तरफ तो बाकी सभी अंगों का भी हम पालन कर रहे हैं आसन प्राणायाम भी कर रहे हैं तो केवल ईश्वर परणिधान करें तो प्राप्त हो जाएगा तो कुल मिलाकर के इसको व्याख्याकारों का तात्पर्य और ऐसा ही प्रतीत होता है कि प्रमुखता ईश्वर परिणिधान की दी है लेकिन इससे बाकी चीजें भी जुड़ जाती हैं ईश्वर परिधान से समाधि की प्राप्ति होती है इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर परिधान करते रहो और बाकी यमनियमों का भंग करते रहो तो भी समाधि की प्राप्ति हो जाती है ये ऐसा तात्पर्य नहीं लिया जा सकता एक व्यक्ति है जो यमनियम का अन्य ईश्वर परिधान को छोड़कर के उनका भी पालन कर रहा है और करते करते फिर ईश्वर परिधान भी उसका बन गया शुद्धि हुई समाधि की तरफ गया एकाग्रता हुई इंद्रिय जय हुआ समाधि की योग्यता आत्मदर्शन की योग्यता बनी और समाधि को प्राप्त हो गया ये भी ठीक है जो क तो। लेकिन उसने ईश्वर परिधान को मुख्यता नहीं दी प्रारंभ ईश्वर परिधान से नहीं किया दूसरी चीजों को लेकर के चला वो जैसे उपाय प्रत्यय योगी होते हैं सब उपाय करते करते करते करते जाते हैं और एक ये है ईश्वर प्रणिधान भी एक तरह का उपाय है लेकिन इसकी मुख्यता ईश्वर परिधान पर केंद्रित हो गई जिसने मुख्य रूप से ईश्वर परिधान को ले लिया बस ईश्वर को अर्पित कर दिया अब बाकी यम नियमों पर वो विशेष रूप से केंद्रित नहीं है मुझे अहिंसा का पालन करना है मुझे सत्य बोलना है इत्यादि इत्यादि एक एक को लेकर के प्रयत्नशील नहीं है वो उसने तो बस ईश्वर परिधान कर लिया है अब वो इतनी अधिक भावना से युक्त है कि बाकी चीजें उसके जीवन में स्वभावता आ जाती है शीघ्रता से आ जाती है तो ईश्वर परिधान से समाधि की सिद्धि होती है इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बाकी चीजें अनावश्यक हैं केवल इसी से हो जाएगा इसको भी करेंगे तो भी वो चीजें तो आएंगी और उनके आने पर ही समाधि की सिद्धि होगी और उनको करेंगे वो एक अलग शैली है अपनी रुचि के अनुसार अपने स्वभाव के अनुसार उसको करेंगे तो ईश्वर परिधान भी आएगा आगे चल के ईश्वर परिधान भी आएगा और तो समाधि लगेगी तो उसके पहले ये सारी चीजें जीवन के अंदर आएंगी उनको सभी को हमारे को करना ही होता है तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानाथ ये नियमों का पूरा हो गया इसकी सिद्धि होने पर ये, ये चीजें प्राप्त होती हैं। आगे आसन का विषय छियालीसवें सूत्र की भूमिका में कहा उक्ता सह सिद्धि फिर यम नियम यम और नियम कह दिए गए और सिद्धियों सहित कह दिए गए इनसे क्या क्या प्राप्त होगा ये प्राप्त होते हैं अब ये सिद्धियां हैं ये हमारे यम नियम के पालन को सूचित करती है कि हमने कितना किया है और यदि हमारे में अभी सिद्धियां नहीं है तो हमें समझ लेना चाहिए कि अभी हमें इनका पालन और करना है और सूक्ष्मता में जाना है हमें प्रती हो रही है कि हम कर रहे हैं ठीक लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है अभी इसमें कमी है उसको और सूक्ष्मता से हमें हाँ को जाना है करते रहना है करते रहना है धीरे धीरे वो स्थितियां ऊंची बनेंगी। तो उक्त सह सिद्धिवीर यम नियम सिद्धियों के सहित यम और नियम कह दिए गए हैं आसनादिनी वक्ष तत्र अब आसन को कहते हैं एक एक करके अब बाकी के योगांगों के भी लक्षण बताएंगे तो योग के दो भाग किए गए हैं एक अंतरंग और एक बहिरंग तो धारणा ध्यान समाधि ये तो अंतरंग भाग में आते हैं आठ में से तीन और बचे हुए पांच जो प्रारंभ के हैं प्रत्याहार तक वो बहिरंग कहलाते हैं तो प्रारंभ के पांच ये बहिरंग है और इन पांच का वर्णन ये दूसरे पात के समाप्ति तक कर देते हैं अंतरंग का धारणाधीशन समाधि का उल्लेख वो तीसरे पात से प्रारंभ करते हैं तब एक एक करके उनके लक्षण बताएंगे तो प्रत्याहार तक का विषय इस दूसरे पाद में साधन पात्र के अंदर इन्होंने किया है तो यम नियम के बाद में क्रम प्राप्त आसन उसके लिए लक्षण दिया इन्होंने योग की दृष्टि से जो लक्षण है वो यहां पर दिया छियालीसवां सूत्र है स्थिर सुखम आसनम स्थिर सुखम आसनम आसनम किसे कहते हैं आसन किसे कहते हैं तो स्थिरता और सुखपूर्वकता ये दो चीजें वहां पर आनी चाहिए स्थिरता ये शरीर की दृष्टि से है मन की स्थिरता के लिए तो आगे प्रयास होंगे प्रत्याहार धारणा ध्यान और वो सब चीजें चलेंगे लेकिन मुख्य रूप से क्या है यह शरीर की स्थिरता है शरीर एकदम स्थिर हो जाए, और सुख की अनुभूति वैसे तो अंदर मन में होती है लेकिन इसको शरीर पे केंद्रित रखना है कि शरीर में बाधा ना हो शरीर में पीड़ा ना हो अनुकूल स्थिति सुख का मतलब यही है कि अनुकूलता हो तो शरीर की अनुकूलता जिसमें हो और शरीर को हम स्थिर रख सकें बस उसे आसन कहते हैं आसनों के नाम सूत्रकार ने गिनाए नहीं एक लक्षण दे दू जिसके जो अनुकूल आ जाए जिसको जिस आसन में स्थिरता हो जाए वो उसके लिए ध्यान का आसन है जिसको जिसमें सुविधा रहती है उसके लिए वो ध्यान का आसन है उसमें कोई आग्रह नहीं है कि यही आसन हो तो ही ध्यान कर सकेंगे आगे का कम चलेगा समाधि लगाएंगे कोई भी हो सकता है यक्षण घटना चाहिए बस स्थिर सुखम आसन तो सुख का मतलब दुख रहितता यहां पर हम ग्रहण करते हैं तो आसन का एक अर्थ तो वो भी होता है जिसमें हम बैठते हैं नीचे जो बिछाते हैं हम बिछोना उसको भी आसन कहते हैं भाई आसन लगा दो उसपे तो हम बैठते हैं लेकिन जिस स्थिति में हम बैठ पाते हैं शरीर की जो है उसको यहां पर आसन के रूप में कहा गया है अब आसन है तो कौन से आसन है तो योग के आसन हो गई है योग के आठ अंग हैं योग के अंगों में आसन आया है तो ये आसन शब्द योगासन के लिए कहा जाएगा आसन मतलब योगासन और योगासन का लक्षण स्थिर सुखम आसन अब इनके अतिरिक्त जो आसन है जिनमें स्थिरता नहीं होती है या सुखद स्थिति नहीं होती है उसको योगासन नहीं कहेंगे योग दर्शन की दृष्टि से यहां जो सूत्र दिया गया वो आसन योगासन नहीं करायेंगे हाँ यदि कोई अभ्यास करके उन कठिन शरीर की स्थितियों को भी अनुकूल बना ले हमें दिक्कत है हम नहीं रह सकते अधिक लेकिन उसने बना लिया वो उसमें स्थिर रह सकता है और उसने अनुकूलता भी बना ली है सुखपूर्वकता भी है तो ठीक है उसके लिए वो भी हो सकता है उसमें ध्यान कर सकता है उसको योगासन कह सकते हैं तो योगासन तो वो कहलाएंगे महसी पतंजलि के अनुसार जो स्थिरता और सुख हमारे दुख रहित स्थिति को दे दें और ये इसलिए कहा गया क्योंकि योग चित्तवृत्ति निरोध है योग का क्षेत्र आंतरिक है उसको पाने के लिए उसकी अनुकूलता के लिए ये किया जा रहा है ये अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है अपने आप में इससे कोई रोग दूर करना है और कुछ स्वास्थ्य की प्राप्ति होनी है वो लक्ष्य है ही नहीं है यहां पर अस्थ की प्राप्ति रोग की निवृत्ति के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनकी अपनी वहां उपयोगिता है वो कर किए जा सकते हैं उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है वो परंपरा से योग में साधक बनेंगे क्योंकि उससे हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो हम अच्छी तरह योगाभ्यास कर सकेंगे अष्टांग योग का पालन कर सकेंगे तो ये क्यों किया जाता है क्योंकि इससे यदि शरीर में गति है तो यानी कर्मेन्द्रिय में गति है कर्मेन्द्रियां काम कर रही हैं शरीर में गति है हाथ पैर सिराधी हिल रहे हैं तो यानी कर्मेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां सक्रिय है इसका मतलब है मन भी सक्रिय है मन के द्वारा कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं और यदि गतियां हो रही है तो हमें पता रहता है मैंने गति की है वो क्रिया हुई नहीं हुई वो हाथ वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा पैर उस जगह आ गया या नहीं आ गया इत्यादि अर्थात तो उसके साथ ज्ञानेन्द्रियां भी काम कर रही हैं न केवल कर्मेन्द्रियां काम कर रही हैं अगर स्थिरता नहीं है गतिशीलता है तो न केवल ज्ञानेन्द्रियां न केवल कर्मेन्द्रियां बल्कि ज्ञानेन्द्रियां भी काम कर रही हैं और दोनों ही स्थितियों में चित्त में क्रियाएं हो रही हैं चित्त एकाग्र नहीं होगा चित्त निरुद्ध नहीं होगा हो तो इसलिए स्थिरता चाहिए और दुख होगा तो बार बार मन वहां पर जाएगा इसलिए अच्छा है कि पहले शरीर को साध लिया जाए अनुकूलता बनाई जाए अब इसके उदाहरण के रूप में व्यास जी ने कुछ आसन लिखे हैं तद्यथा पदमासनम प्रसिद्ध है पदमासन बैठते हैं वीरासनम वीरासन आपकी पुस्तक में लिखा है नहीं लिखा है भत्रासन है भत्रासन तो आगे है वीरासन भी लिखा हुआ मिलता है पाठ वेद के अंदर भद्रासन स्वस्तिकम दंडासनम सोपाश्रयम पर्यकम क्रौच निषेधनम हस्ति निषेदनम उष्ट्र निषेधनम सम संस्थानम स्थिर सुखम यथा सुखम चेत्यव आदि तो स्थिर सुख और यथा सुख जैसे स्थिरता में सुख और यथा सुख जिसको जिस तरह भी अच्छा लगता हो इस प्रकार से इनको किया जा सकता है ये सब में हम स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं ऐसे ये आसन आसने कई बार हम इन आसनों को भी लगा लेते हैं एक आसन लगा लिया सिद्धासन आदि देर तक बैठे हैं बैठे हैं बैठे बैठे दर्द होने लग गया स्थिरता तो थी स्थिरता बनाए रखी है अब पीड़ा होनी प्रारंभ हो गई अब पीड़ा हो रही है तो मन बार बार वहां जाएगा मन बार बार वहां पर जा रहा है अब परिणाम स्वरूप ध्यान बाधित हो रहा है हमारा परेशानी हो रही है तो व्यक्ति के मन में ये वितर्क आ जाता है कि मैं अब क्या करूं बस तो शरीर हिला दिया तो आसन भंग हो जाएगा मन तो में आता है ना आसन तो स्थिर रहना चाहिए तो स्थिरता आसन का एक मुख्य भाग है लेकिन सुखपूर्वकता एक जिसका दूसरा है और वह इससे अधिक महत्वपूर्ण है अगर दोनों हम नहीं कर पा रहे हैं किसी एक को करना है तो किसको हमें चुनना चाहिए हमारी स्थिति नहीं है हम दोनों को पकड़ सकते हैं हम किसी एक को रखना चाह रहे हैं एक छूट रहा है हमारे से स्थिरता बना के रखो तो सुखपूर्वकता नहीं है और सुखपूर्वकता बना के रखो तो स्थिरता नहीं है तो इन दोनों में हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि स्थिरता गौण है सुखपूर्वकता मुख्य है ऐसे में जब हमारे को कष्ट होने लगे तो हम अपनी उस स्थिरता को थोड़ी देर के लिए परिवर्तित कर लें छोड़ दें फिर थोड़ा सा हिल-डुल करके फिर बैठ जाएं, फिर स्थिर हो लें क्योंकि दुख बढ़ता जाएगा तो अंदर तो अस्थिरता आई ही गई ध्यान तो छूटी गया और आगे चल करके शरीर भी नहीं रह पाएगा स्थिर कई तो जने इतने दृढ़ता से करते हैं कि वो उनके पैर भी सुन्न हो जाते हैं सुन्न हो जाते हैं और वो यूं कहते हैं कि हम इतने ध्यान में लीन हो जाते हैं कि धड़ से नीचे का तो हमारे को होश ही नहीं रहता है फिर बिल्कुल जैसे कि पैर ही नहीं है हमारे ऐसा कहते हैं और उसको बहुत ऊंचा लक्षण माना जाता है इनका ध्यान लग रहा है बोले शरीर का होश ही समाप्त हो जाता है और पैर तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं जैसे कट गए हो कटे हुए पैरों को कुछ ही नहीं ये पैर सो जाते हैं रक्त संचार बाधित हो जाता है ये आसन का अच्छा लक्षण नहीं है हमारे शरीर की ऐसी स्थिति बन सके कि हमारे पैर सोए नहीं इतनी अनुकूलता हम बना के बैठ जाए बिछोना ऐसा हो पैर का आ, पैर की स्थिति हमारी ऐसी हो और कई साधक मिलते हैं तो कहते हैं कि जब मैं इतने इतने घंटे बैठता था अब पैर में मेरे ये दर्द होने लग गया है ये हो गया है इसमें कमजोरी आ गई दुर्बलता हो गई उसका कारण क्या था एक विशेष प्रकार का दबाव उसी अंग पे उसी जगह पे बहुत अधिक देर तक अति कर ली, घंटों बैठे और रक्त संचार की न्यूनता हो गई अब शरीर को जो पोषण मिलना है स्वाभाविक है वो तो होना चाहिए तो ऐसी हानि नहीं करनी है ऐसा हमारे को आसन लगाना तो यदि कोई विशेष बाधा होती है और हम थोड़ा सा दो मिनट पांच मिनट रुक करके आसन को व्यवस्थित करके और बैठे बैठे भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा चल लिए दो मिनट पांच मिनट फिर बैठ गए कोई बात नहीं टुकड़े टुकड़े में कर लिया हमने पंद्रह मिनट आधा घंटा कर लिया पचास मिनट कर लिया बाधा हुई थोड़ा चल गया फिर बैठ गए फिर पूरा कर लिया बजाय इसके कि बहुत जबरदस्ती हम बैठे कहने को तो कह देंगे कि हम बैठ गए लेकिन अंदर तो ध्यान में बाधा हो जाती है हाँ लेकिन कुछ तो हमें सहनी करना होता है अगर थोड़ी सी बाधा हो और फिर हिलते रहे फिर तो एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे फिर तो स्थिर हो ही नहीं पाएंगे थोड़ा हमें सहन करना होता है जिससे अधिक बाधित नहीं होते तब शरीर का अभ्यास बनता है देर तक बैठने का सीधे बैठने का नहीं तो हर थोड़ी सी बात में अगर हिलने डुलने लगे तो फिर तो कभी भी स्थिर नहीं होगा लेकिन एक सीमा तक थोड़े तक उसके अति में कभी भी नहीं जाना है तो स्थिर सुखम आसनम इन दोनों में दोनों लक्षणों में भी सुख पूर्वक बैठना यह मुख्य होता है और आगे अगर हमारा अंदर से मन स्थिर है थोड़ा सा हम हिलडुल भी लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नगण्य प्राय, कुछ नहीं थोड़ा हिल भी लिए, थोड़ा पैर भी खोल लिया आंतरिक स्थिति बना के रखी हमने तो स्थिर सुखम आसनम का लक्षण हुआ और जो ये आसन बताए गए इन में से कुछ आसन तो परिचित हैं, कुछ और हैं। इनको एक एक करके उन आसनों को देखेंगे इनकी क्या स्थिति होती है कैसे इसमें बैठा जाता है इसको आगे देखते हैं। प्रणव सदर विवाद ओमश